श्री जगदम्बा यम श्रीमद्देवी भागवत छठा स्कंद वृत्ता सुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न ऋषि गण बोले महाभाग सूर्य जी वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं इसे सुनने के सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है नाम का एक प्रतापी था, था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी उसके शरीर में अथाह बल था इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है इंद्र ने छल करके जल फेन द्वारा उस महाबली असुर वृत्तासुर का वध कर दिया ऐसा क्यों किया गया उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं और एक दूसरी बात यह है आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृत्तासुर का वध किया है इसमें यह क्या रहस्य है सूद जी कहते हैं मणिगण वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूं सुनो ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था वह विषय भी इसमें आ जाएगा प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन ब्याज जी से ऐसा ही प्रश्न किया था उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ जन्मेजय ने पूछा बुने इंद्र ने वृत्ता वध किया यह प्राचीन कथा है फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई मुनिवर एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ मुने आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृत्तासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन तुम धन्य हो तुम महान यशस्वी हो क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता जाता है जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था यह कथा ब्रह्म बहुवच ब्राह्मण और पुराणों पुराणों में भी प्रसिद्ध है वृत्तासुर को शत्रु कर इंद्र ने मार डाला इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े राजन इंद्र ने कपटवेश बनाया तब वृत्तासुर फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महा माया को मन से भी जीत सके इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनियों में होते रहते हैं। हैं। हैं, हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और सब मेरे इस प्रकार के मोह में में में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं कर्मों रचे पचे क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए हैं कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृत्रासुर को मारने में तत्पर हो गए वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ